शुभ का कोई संबंध नीति से नहीं नीतियां अनेक है शुभ एक है हिंदू की नीति एक मुसलमान की नीति दूसरी जैन की नीति तीसरी इसलिए नीतियां तो मान्यताएं हैं बदलती रहती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 महावीर ने उसकी भी चिंता की है सूखी जमीन में चलना गीली जमीन में मत चलना बरसा में मत चलना इसलिए वर्षा में जैन मुनि नहीं चलता लेकिन हवाई जहाज में ओडो जमीन से कोई संबंध ही ना रहा हेलीकॉप्टर में जाओ न पैर पड़ेगा जमीन पर न कोई कीड़ा मरेगा फिर बर्सा हो कि गर्मी कोई अंतर नहीं पड़ता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 जीना असंभव हो जाता है महावीर ने कहा रात भोजन मत करना ठीक कहा बिजली का उन्हें कुछ पता नहीं था रात अभी भी तुम जाओ इस देश के गांवों में ठेठ देहातों में जहां बिजली नहीं है जहां केरोसिन का तेल भी मिलना मुश्किल है इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि केरोसिन का तेल खरीदे लोग अंधेरे में भोजन करते हैं महावीर ने जब कहा तो सारे लोग अंधेरे में भोजन कर रहे होंगे अंधेरे में भोजन करना है, जरूर खतरनाक है खुद के लिए भी कीड़े मकोड़ों के लिए भी पतंगों के लिए भी मच्छरों के लिए भी और हिंसा हो जाएगी हिंसा भी होगी और विषाक्त भी हो सकता है भोजन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 दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीने लगता है खुद जला हो तुमने जाना कि जीवन दुख है ये तुम्हारी पहचान ये तुम्हारी प्रतिविज्ञा ये तुम्हारी अनुभव संपदा अगर तुमने जाना तो आशा गई फिर तुम ये ना पूछोगे कि आदमी फिर क्यों चला जाता है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 चाहना दूसरा भागता होगा कि बच्चों भाई ये आदमी आया क्योंकि जहां जहां लोगों ने चाहत देखी वहीं वहीं बंधन पाए और जहां जहां किसी के प्रेम में पड़े वहीं फांसी लगी तुम्हारा प्रेम है क्या बस वैसा ही है जैसा मछली मार मछली पकड़ने के लिए कांटे पे आटा लगाता है मछली फंस जाती आटे के कारण मछली मार का प्रयोजन मछली को आटा खिलाना नहीं मछली मार का प्रयोजन आटा खाने में कांटा फंस जाए उसके मुंह में बस आटा तो तरकीब है तुम पूछते हो जिसे चाहो वह ठुकराता क्यों तुम्हारे चाहने में कांटा है तुम सोचते हो आटा ही आटा है लेकिन तुम जरा गौर से विचार तुमने जिसको चाहा उसका जीवन दुख में बना दिया या नहीं जिसने तुम्हें चाहा उसने तुम्हारा जीवन दुख में बना दिया या नहीं इस प्रेम के नाम पर जो चलता है इसमें फूल तो कभी कभार खिलते हैं कांटे ही कांटे पलते हैं कभी सौ में एकाध मौके पर कभी फूल की झलक मिली हो तो मिली हो निन्यानवे मौकों पर तो कांटा चुभा और बुरी तरह चुभा और नासूर बना गया और घाव छोड़ गया तुम्हारी चाहत शुद्ध नहीं है इसलिए लोग बचना चाहते तुम ये मत समझो कि लोग कुछ गलत हैं प्रश्न पूछने वाले की मर्जी यही है कि लोग कुछ गलत हैं कि मैं तो इतना प्रेम का थाल सजा के आता हूं और लोग चले एकदम भागे पुलिस को बुलाने लगते और मैं तो सिर्फ प्रेम का थाल सजा के आया था मैं तो कहता था आरती उतारूंगा आपकी आप चले क्यों तुम्हारे प्रेम के थाल में जहर है हर वासना में जहर है तुम अपनी वासना को प्रार्थना बनाओ फिर कोई नहीं भागेगा फिर लोग तुम्हें खोजते आएंगे तुम्हारे पास बैठ के शांति पाएंगे, तुम्हारी छाया में विश्राम पाएंगे तुम्हारी आंख उन पर पड़ जाएगी वो धन्यभागी हो जाएंगे तुम अपनी वासना को प्रार्थना बनाओ क्या मतलब है मेरा वासना को प्रार्थना बनाने से वासना में जो ईर्ष्या है उसे जाने दो वासना में जो द्वेष है उसे जाने दो वासना में दूसरे के शोषण करने की जो आकांक्षा है उसे जाने दो वासना में दूसरे का मालिक बनने की जो वृत्ति है उसे जाने दो और तब तुम्हारी वासना शुद्ध होकर प्रार्थना बन जाएगी तब तुम दोगे और उत्तर में कुछ भी ना मांगोगे तब तुम प्रेम दोगे उत्तर में कुछ भी ना मांगोगे तब तुम्हारे प्रेम में सिर्फ आटा होगा कांटा नहीं होगा ये कुछ छोटी छोटी घटनाएं समझे मुल्ला नसुद्दीन से उसके मित्र चंदूलाल ने पूछा मुल्ला अगर तुम शादी ही करना चाहते हो तो उसी लड़की से क्यों नहीं कर लेते जिसके साथ रोज शाम को सागर की सैर करने जाते मुल्ला ने कहा अगर मैं उसी से शादी कर लूंगा तब तो मेरी सामें कैसे कटेंगी जिससे शादी की उससे झंझट हो जाती उससे सब प्रेम का नाता टूट जाता है ये बड़े मजे की बात है प्रेम का नाता जिससे बनाया विवाह किया शादी की वो प्रेम का नाता है मगर जिससे विवाह किया उससे प्रेम का नाता टूट जाता है ये बड़ी अजीब दुनिया है ये बड़ी चमत्कार से भरी दुनिया है प्रेम का नाता बनाते ही प्रेम टूट जाता है क्योंकि प्रेम के नाम पर जो सब सांप बिच्छू छिपे बैठे थे अभी तक पिटारे में सब निकलना शुरू हो जाते इधर विवाह की बांसुरी बची उधर निकले सब सांप बिच्छू वो सब जो छिपे पड़े थे कहते थे बच्चू जरा रुको जरा ठहरो ठीक समय आने दो एक बार गठबंधन हो जाने दो एक बार छूटना मुश्किल हो जाए फिर असलियत प्रकट होती तुम्हारा भी सब रोग बाहर आता जिससे तुमने प्रेम किया उसका भी सब रोग बाहर आता धीरे धीरे पति पत्नी के बीच सिवाय रोग के आदान प्रदान के और कुछ भी नहीं होता मुल्ला ने से किसी ने पूछा प्रेम के विषय में आपका क्या अनुभव है मुला ने कहा यही दो बार निराशा पहली बार इसलिए कि एक स्त्री ने ना कहा और दूसरी बार इसलिए कि दूसरी स्त्री ने हां कहा हर हालत में निराशा है स्त्री मिल जाए तो निराशा स्त्री न मिले तो निराशा पुरुष मिल जाए तो निराशा न मिले तो निराशा मुल्ला ने सुदीन की पत्नी उससे कह रही थी मैं अपने नए पड़ोसियों से तंग आ चुकी हूं हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते मुल्ला ने का एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे पत्नी ने पूछा फिर क्या हुआ मुल्ला ने का फिर फिर दोनों की शादी हो गई और मुला से किसी ने पूछा तुमने कैसे उस औरत से विवाह करने का निश्चय कर लिया है? वह सुंदर हो सही मगर तुम्हें पता है नसरुद्दीन उसके पिछले पांचों पति पागलखाने में मुल्ला ने कहा छोड़ो मुझे डरवाने से रहे शायद तुम्हें भी पता नहीं कि बंदा पागलखाने से लौट चुका है अब मुझे कोई पागलखाना भेज नहीं सकता अब तुम पूछते हो जिसे चाहो वह ठुकराता क्यों पागलखाने न जाना चाहता होगा अनुभव जीवन का आदमी को डरा देता है बुद्धिमान होगा जो तुम्हें ठुकरा देता है तुम अपने प्रेम को परखो फिर से देखो तुम्हारे प्रेम में कुछ गलत छिपा है तुम्हारे प्रेम के वस्त्रों में जंजीरें प्रेम का आवरण है भीतर कुछ और है। तुम किसी के मालिक होना चाहते हो तुम किसी पे कब्जा करना चाहते हो तुम किसी को वस्तु की तरह उपयोग करना चाहते हो कोई नहीं चाहता कि उसका तो उपयोग किया जाए क्योंकि जब भी किसी का उपयोग किया जाता है उसका अपमान होता है कोई नहीं चाहता कि कोई उसका मालिक हो क्योंकि जब भी कोई किसी का मालिक हो बैठता है तब उस व्यक्ति को अपनी आत्मा को खोना पड़ता है कोई नहीं चाहता कि परतंत्र हो प्रेम तो लोग चाहते हैं लेकिन परतनता नहीं चाहते और तुम्हारे सब प्रेम में परतनता छिपी हुई है वो अनिवार्य शर्त है वो ऐसी शर्त है कि लोग डरने लगे हैं लोग भयभीत होने लगे हैं लोग घबराने लगे तुम अपने प्रेम को शुद्ध करो तुम उसे प्रार्थना बनाओ तुम दो और मांगने की इच्छा मत करो और तुम जिससे दो उस पर कब्जा ना करो और तुम जिससे दो उससे अपेक्षा धन्यवाद की भी मत करो उतनी अपेक्षा भी सौदा है और तुम दो क्योंकि तुम्हारे पास है और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अगर दोगे तो हजार गुना तुम्हारे पास आएगा मगर मांगो मत भिकमंगों के पास नहीं आता सम्राटों के पास आता है जो मांगते हैं उनके पास नहीं आता तुम मांगो ही मत एक बार यह भी तो प्रयोग करके कर देखोगे तुम चाहो और दो मगर मांगो मत नेकी कर और कुएं में डाल पीछे लौट के ही मत देखो धन्यवाद की भी प्रतीक्षा मत करो और तुम पाओगे कितने लोग तुम्हारे निकट आते कितने लोग तुम्हारे प्रेम के लिए आतुर है कितने लोग तुम्हारे पास बैठना चाहते कितने लोग तुम्हारी मौजूदगी से अनुग्रही थे मगर अभी तुम्हारी मौजूदगी बड़ी जहर भरी है अभी जब भी तुम हाथ फैलाते हो दूसरे डरने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में उन्हें फांसी का फंदा दिखाई पड़ता है चौथा प्रश्न ज्ञान ध्यान और योग के मुकाबले में भक्ति अधिक परंपराग्रस्त और रूढ़िवादी क्यों हो जाती प्रश्न महत्वपूर्ण है पहली बात भक्ति स्त्रीण हृदय की भंगीमा है पुरुष भी जब भक्त होता है तो उसमें स्त्रीण माधुरी आ जाता है चैतन्य में तुम्हें दिखाई पड़ेगा वही माधुरी जो मीरा में वही स्तृण कोमल था वही सुकुमार था वही सौंदर्य पुरुष में थोड़ी परुशता होती थोड़ी कठोरता होती थोड़ा पाषाण होता है पुरुष में थोड़ा आक्रामक वृत्ति होती पुरुष में थोड़ा अहंकार होता है पुरुष बहिर्गामी होता है स्त्री ग्राहक होती ग्रहणशील होती क्योंकि स्त्री यानी गर्भ आक्रमक नहीं होती स्त्री अतिथि का सत्कार करने को द्वार खोल के खड़ी होती भक्त भी ऐसा ही होता परमात्मा के लिए द्वार खोल के खड़ा हो जाता भक्त भी ऐसा ही होता परमात्मा के लिए गर्भ बन जाता है परमात्मा को पुकारता है भक्त खोजता नहीं ज्ञानी ध्यानी, योगी परमात्मा को खोजता है वो पुरुष की वृत्तियां हैं खोज वो जाता है पहाड़ों में पर्वतों में वो बड़ी यात्राएं करता है वो परमात्मा को खोजने निकलता है भक्त शांत बैठ जाता है आनंद मग्न हो डोलता है और कहता है जब तुम्हारी मर्जी हो जब पाओ कि मैं पात्र हूं आ जाना मेरे द्वार खुले मैं तुम्हें कहां खोजू खोजना भी चाहूं तो कैसे खोजू तुम्हारा घर कहां तुम्हारा पता कहां तुम्हारा नाम क्या मेरी तो कोई पहचान नहीं तुमसे पहले तो मिलना हुआ नहीं तुम मिल भी जाओगे तो मैं पहचान न पाऊंगा कि तुम ही मिल गए तुम ही आओ मैं अवस हूं मैं असहाय हूं मैं रो सकता हूं भक्त रोता है ज्ञानी खोजता है भक्त विफल होता है ज्ञानी उपाय करता है ज्ञानी मानता है मेरे किए कुछ हो जाएगा वही मान्यता पुरुष की मान्यता है भक्त कहता है मेरे किए क्या होगा मेरे किए ही तो सब अन किया हुआ मैं ही तो बाधा हूं तो भक्त अपने मैं को गिरा देता समर्पित हो जाता प्रतीक्षा करता भक्ति यानी प्रतीक्षा भक्ति यानी प्रार्थना बस प्रतीक्षा और प्रार्थना भक्त के पास और कोई उपाय नहीं आंसू रोता अपने हृदय को उघाड़ता पुकारता गहन प्यास से भरकर और प्रतीक्षा करता भक्त के पास परमात्मा आता है आना ही पड़ता है जब पुकार पूरी हो जाती और जब प्यास गहन हो जाती तो आना ही पड़ता है ये अस्तित्व तुम्हारे प्रति उपेक्षा से भरा हुआ नहीं इस अस्तित्व से तुम जन्मे हो ये तुम्हारी मां है और जब बच्चा पुकारेगा तो मां आएगी पुकार सच्ची हो पुकार झूठी ना हो पुकार में वंचना ना हो पुकार किसी क्षुद्र बात के लिए ना हो व्यर्थ बातों के लिए मत पुकारना क्योंकि तुम्हारी व्यर्थ बातें ही तुम्हारी पुकार को खराब कर देती अब तुम बैठे हो तुम्हें सिगरेट है परमात्मा कोंत मुकाना जरा आ जाओ वो पॉकेट पड़ा उधर उठा के दे दो मगर तुम्हारी सब प्रार्थनाएं ऐसी ही हैं कि पत्नी बीमार है इसे ठीक करो कि नौकरी नहीं लगती इस मुझे नौकरी लगाओ कि धंधा नहीं चलता है। मेरा धंधा चलाओ ये सब ऐसा ही है जैसे सिगरेट का बाक्स पड़ाओ उधर अब मैं तो भक्त हूं उठू कैसे तुम ही आ जाओ और उठा के दे दो और अगर ना आए तो याद रखना फिर कभी प्रार्थना न करूंगा फिर मेरा भरोसा ही टूट जाएगा फिर मेरी श्रद्धा ही खंडित हो जाएगी एक अवसर देता हूं अपने को सिद्ध कर लो ये भक्ति नहीं है भक्ति कुछ नहीं मांगती भक्ति कहती तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारी कृपा की एक किरण बस काफी है। अनंत अनंत काल के लिए तृप्त कर जाएगी तुम्हारा एक झरो का खुल जाए तुम्हारा एक झोंका आ जाए एक बूंद मेरे कंठ में गिर जाए तुम्हारी बस सदा के लिए हो जाऊंगा कुछ और नहीं चाहिए तो ये पहले समझो कि भक्ति है स्त्रैण भाव इसलिए भक्ति परंपरागत और रूढ़िगत दिखाई पड़ती क्योंकि स्त्रियां बड़ी सहज हैं प्राकृतिक है इसलिए शास्त्रों ने स्त्री को प्रकृति कहा पुरुष के विपरीत प्रकृति तुम देखते हो कितनी परंपराग्रस्त है प्रकृति में तुमने कभी देखा कुछ बदलते सब वही है सब वैसा ही है प्रकृति का वर्तुल गति से घूमता रहता वो वर्षा फिर सर्दी आएगी फिर गर्मी आएगी फिर वर्षा आ जाएगी एक वर्तुल है। ऐसा ही सदा हुआ ऐसा ही सदा होता रहा ऐसा ही सदा होता रहेगा वसंत आया और फूल खिल गए पतझड़ में पत्ते गिर गए ऐसा ही सदा होता रहा ऐसा ही सदा होता है ऐसा ही सदा होगा इसको ही लाउसू ने ताओ कहा है और वेदों ने रित इसको ही बुद्ध ने धम्म कहा है भक्त तो प्राकृतिक है जैसे सुबह होती सूरज निकलता प्रकाश फैलता तारे खो जाते सांझ होती सूरज डूबता प्रकाश खो जाता तारे उग आते। ऐसा सदा से होता रहा है ऐसी ही भक्ति है शाश्वत सनातन अगर दुनिया में कोई सनातन धर्म है तो भक्ति हिंदू सनातन धर्म का कुछ लेना देना नहीं है सनातन धर्म तो एक है भक्ति ध्यान विद्रोही है भक्ति सनातन है ध्यान नई नई विधियां खोजता है क्योंकि ध्यान में विधियां होती हैं, जहां विधियां होती हैं वहां नई खोजी जा सकती है। भक्ति में कोई विधि नहीं है भक्ति तो निर्विधि है जहां विधि नहीं है वहां नई विधि कहां से लाओगे भक्ति तो भाव है विधि नहीं तुमने कभी सोचा कि प्रेम कितना परंपरागत ज्ञान परंपरागत नहीं होता ज्ञान बढ़ता है फैलता है बहुत सी बातें थी जो बुद्ध को पता नहीं थी वह आइंस्टीन को पता है और बहुत सी बातें हैं जो महावीर को पता नहीं थी वो एडिंगटन को पता है आदमी ज्ञान में रोज रोज नई राशि बढ़ाता जाता लेकिन क्या तुम सोचते हो कि प्रेम में ऐसी कुछ बातें थी जो मीरा को पता नहीं थी और आइंस्टीन को पता है गलत प्रेम के संबंध में पहले प्रेमी को जो पता था वही अंतिम प्रेमी को भी पता होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेम सनातन है ज्ञान बदलता है इसलिए ज्ञान साम्य को होता है जो आज ज्ञान है कल अज्ञान हो जाएगा ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है ज्ञान तो पानी पे खींची लकीर है प्रेम पत्थर पे खींची लकीर है मिटती नहीं प्रेम ही लकीर है जो शाश्वत है ज्ञान तो तुम देखते हो कितने जल्दी बदलता अब तो हालत ऐसी हो गई इतनी तेजी से ज्ञान बदलता है कि जब तक विश्वविद्यालय की किताब में ज्ञान पहुंचता है तब तक वो तिथि वाह हो जाता आउट ऑफ डेट हो जाता तुम जान के ये हैरान होगे कि पश्चिम में अब विज्ञान की बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिखी जाती लिखी नहीं जा सकती क्योंकि जब तक तुम बड़ी किताब लिखो बड़ी किताब लिखने में समय लगता है तब तक तुम जो लिख रहे हो वो कुटापिटा हो जाएगा विज्ञान के तो छोटे छोटे लेख लिखे जाते हैं, विज्ञान के पीरियाडिकल्स होते हैं क्योंकि विज्ञान खुद ही पीरियाडिकल उसकी तो पत्रिकाएं होती जल्दी छापो वैज्ञानिक पेपर पढ़ता है किताब नहीं कुछ पन्ने क्योंकि इसके पहले की पुराना पड़ जाए कह दो तुम्हारे कहते कहते ही पुराना पड़ सकता है ज्ञान तो रोज बदलता है इसलिए ज्ञान पे कोई भरोसा करना मत क्योंकि जो अभी ठीक है वो कल सही नहीं हो जाएगा नई दवा आ गई और डॉक्टर कितने भरोसे तुम्हें दवा देता है और कहता है कि बस ये दवा काम करेगी और छह महीने बाद जाओ वही डॉक्टर दूसरी दवा दे रहा है उससे पूछो भाई छह महीने पहले का क्या हुआ वो दवा जो बहुत काम करती थी क्या हुई वो कहता वो पुरानी पड़ गई अब वो काम नहीं करती जो अब काम नहीं करती वो छह महीने पहले कैसे काम करती थी और जो अब काम कर रही छह महीने बाद की कहानी क्या होगी ज्ञान का कोई भरोसा नहीं ज्ञान पानी पे बनी हुआ बबूला है रोज बनता रोज मिटता है प्रेम शाश्वत है इसलिए भक्ति में तुम्हें लगेगा ऐसा स्वभाव था कि भक्ति में क्यों परंपरागत मालूम होता है मीरा कहे भी तो क्या कहे जो प्रेमियों ने सदा कहा वही कहेगी हां ज्ञानी आविष्कार कर सकते हैं ज्ञानी नए नए नई नई इजादें कर सकते हैं मगर इजाद आदमी की है पिट जाएगी और प्रेम परमात्मा का है कितना ही पुराना हो फिर भी पुराना नहीं होता तुम इसे ऐसा समझो कि ज्ञान जल्दी ही पुराना पड़ जाता है क्योंकि नया होता है भक्ति पुरानी नहीं पड़ती सदा नई रहती क्योंकि नए पुराने का कोई संबंध ही भक्ति से नहीं जुड़ता कुछ चीजें जीवन के आधार है। उन आधारों को रोज रोज नहीं बदला जा सकता नहीं तो जीवन गिर जाए भक्ति वैसा ही आधार है इसलिए तुम्हें यह प्रती हो सकती है कि भक्ति में रूढ़ी मालूम पड़ती है रूढ़ी नहीं है वह रूढ़ी शब्द ज्ञानियों का है शाश्वतता है सनातनता है उसके विपरीत तुम हो तो रूढ़ी कहोगे अगर उसको समझोगे और उसके आशय में पढ़ोगे तो तुम उसे कहोगे सनातन था सनातन का अर्थ समझ लेना सनातन का अर्थ होता है जो ना तो कभी नया था और ना कभी पुराना होगा जो सदा है जो नया है वो पुराना होगा जो पुराना है वो कभी नया था नया पुराना होता रहता है पुराना नया होता रहता तुम देखते नहीं रोज ऐसी बातें होती रहती एक चीज कुछ दिन फैशन में रहती फिर पुरानी पड़ जाती फिर खो जाती दस बीस साल बाद फिर लौट आती आखिर करोगे क्या फिर नई हो जाती फिर कुछ दिन फिर पुरानी हो जाती तुम गौर से देखो फैशन में क्या होता है एक ढंग के कपड़े आज फैशन में है कल पुराने पड़ गए फेंक मत देना संभाल के रख लेना दस साल बाद तुम पाओगे फिर फैशन में आ गए सौ साल बाद किसी ओबेराय में विंटेज कपड़ों की प्रतियोगिता होगी तब तुम लेकर अपना कोट पहुंच जाना ये सौ साल पुराना देखते नहीं कि कोई अपनी फोर्ड टी मॉडल 1924 के लिए खड़ा है विंटेज कार अब उसकी बड़ी कीमत है बड़ी पुरानी गाड़ी अब वो बड़ी नई मालूम पड़ती कि अब उन्नीस की गाड़ियां कहीं दिखाई तो पड़ती नहीं वो तो सब खो गई अब किसी एक आध के पास बची किसी के कबाड़खाने में पड़ी वो किसी तरह ठोंक पीट कर उसे ले आता बड़ी नई मालूम पड़ती लोग देखने जाते पश्चिम में कीमत बढ़ती जा रही पुरानी गाड़ियों की जितनी पुरानी गाड़ी उतना पैसा लाती आदमी करे क्या बैठा ठाला आदमी करे क्या फैशन बदल लेता कपड़े बदल लेता मकान के ढंग बदल लेता फिर चीजें बदल के फिर वही की वही हो जाती जो नया है वो पुराना होता रहता जो पुराना वो नया होता रहता जल में उठी तरंगे भक्ति तो जल है तरंग नहीं ज्ञान तरंग है तरंगे उठती रहती हैं सागर में सागर तो वही है आखिरी प्रश्न आपने कहा अपने प्रेमी अपनी प्रेसी में भी परमात्मा ही देखो यह मेरी समझ में नहीं आया प्रेम मैंने भी किया है लेकिन अपनी प्रेसी में परमात्मा देखना असंभव मालूम होता है शरीर के नाते रिश्ते में कहां परमात्मा वासना के संबंधों में कहा परमात्मा प्रेम तुमने किया नहीं कुछ और किया होगा उसको प्रेम पुकारा होगा प्रेम तुमने जाना नहीं प्रेम का लेबल रहा होगा अंदर कुछ और रहा होगा क्योंकि प्रेम तो जिस से हो जाए उसी में परमात्मा दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ना ही चाहिए वही प्रेम का प्रमाण है तुम्हें जिससे प्रेम हो जाए उसमें परमात्मा की झलक दिखाई पड़नी ही चाहिए अगर न दिखाई पड़े तो वासना होगी कामना होगी प्रेम नहीं प्रेम तो द्वार है जिससे परमात्मा झलकता है पत्थर से प्रेम हो जाए तो पत्थर मूर्ति बन जाती है आदमी से प्रेम हो जाए तो आदमी में परमात्मा की झलक आने लगती अपने बच्चे से प्रेम हो जाए तो तुम अपने घर में ही कृष्ण कन्हैया को फिर नाचते देखोगे फिर पैरों में पेंचना बांध के तुम उन्हें खेलते कूदते देखोगे फिर वही खेल जो यशोदा ने कृष्ण का देखा होगा कोई भी मां देख सकती बच्चे से प्रेम होना चाहिए और यही तो प्रेमियों का अनुभव है इसलिए तो प्रेमी पागल मालूम होते क्योंकि किसी दूसरे को तो दिखाई नहीं पड़ता कोई आदमी किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया फिर उसको लोग पागल समझते हैं क्योंकि वो ऐसी बातें करता उस स्त्री के संबंध में लोग इधर उधर मुंह करके हंसते वो कहते इसका दिमाग खराब हो गया साधारण स्त्री ये ऐसी बातें कर रहा बड़ा चढ़ा के होश में नहीं मजनू पागल में था पागल था लैला के लिए उसके गांव के राजा ने उसे बुलाया क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती गई बिगड़ती गई गांव भर उसकी चर्चा करता पागल भी लोग उसे कहते दीवाना भी कहते और दया भी खाते आखिर राजा ने उसे बुलाया और कहा तू इस लैला के पीछे पड़ा है मैं तेरी लैला को जानता हूं सच तो यह है कि तेरा इतना लगाव देखकर मैं भी उत्सुक हो गया था कि देखू ये लैला है कौन मगर पाया है कि साधारण से स्त्री तू व्यर्थ परेशान हो रहा तो तुझे मुझे दया आती तू महल के सामने सरोता निकलता जब देखते रहे आंसू गिरते रहते हर गली तूने भर दी गांव की लैला लैला मुझे तुझे इतनी दया आती कि तू मेरे राजमहल से कोई भी स्त्री चुन ले उसने बारह युवतियां खड़ी करवा थी सुंदरतम स्त्रियां थी राजमहल में देश की सुंदरतम स्त्री थी मजनू से कहा चुन ले मजनू उनके पास गया एक एक को इंकार करता गया फिर आखिर में बोला लेकिन लैला तो कोई भी नहीं राजा हंसा उसने कहा तू पागल है तू निश्चित पागल है लोग ठीक ही कहते लैला इनके सामने कुछ भी नहीं और मैंने तेरी लैला को देखा है और मैं ज्यादा अनुभवी हूं जिंदगी मैंने बहुत सुंदर स्त्रियां जानी तूने अभी जाना क्या जवान छोकरा है मजनू ने कहा आप कहते हैं ठीक ही कहते होंगे लेकिन लैला को देखने के लिए मजनू की नजर चाहिए उसके बिना कोई लैला को देख ही नहीं सकता आपके पास मेरी आंख कहां आपने अपनी आंख से देखा होगा मेरी आँख से देखें तब लैला दिखाई पड़ेगी इसलिए प्रेमी पागल मालूम होता है क्योंकि किसी और को तो दिखाई नहीं पड़ता प्रेमी को न मालूम क्या क्या दिखाई पड़ता है तुमने प्रेमियों की कविताएं देखी सुनो एक दो गीत एक दोस्त में दामन बचाता किस तरह मुझसे साने जलफ फरमाई न पूछ किस तरह वह सामने आई न पूछ उसका हुसन और उसकी रानाई न पूछ वह हिजाब आलूदा अंगड़ाई न पूछ दिल न कदमों पर लुटाता किस तरह वह तबस्सुम वह तरन्नुम वह सबाब वे निगाहें वे अदाएं वह हिजाब उसके आरिज में लहकता है गुलाब उसकी आंखों में बरसती है शराब पी के बेखुद हो न जाता किस तरह दोस्त में अपना दामन बचाता किस तरह उसके ऊठो पे जब आती है हंसी फैल जाती है फजा में चांदनी वह चलती फिरती जुही की कली वह हंसती मुस्कुराती बांसुरी गीत उत उल्फत के न गाता किस तरह दोस्त में अपना दामन बचाता किस तरह ढूंढता था हुस्न उसका तख्तोताज मांगती थी उसकी रानाई खिराज सोहनी का नाज राधा का मिजाज चाहती थी कर ले मेरे दिल पे राज मैं भला आंखें चुराता किस तरह दोस्त मैं दामन बचाता किस तरह दिल पे हंसकर तीर खाना ही पड़ा उसके आगे सर झुकाना ही पड़ा होश मजबूरन गमाना ही पड़ा जब तक का खिरमन जलाना ही पड़ा और जलाता तो बुझाता किस तरह है? दोस्त में दामन बचाता किस तरह है? प्रेम जहां होगा वहां अपूर्व दिखाई पड़ने लगेगा वहां साधारण विलीन हो जाता है वहां हर चीज असाधारण हो जाती है। वहां साधारण सी आंखें कमल के फूल हो जाती साधारण सी देह में दीप्ति विराजमान हो जाती है। प्रेम तुम्हें आंख देता है उस आंख के कारण गहराई आती गहराई के कारण हर एक के भीतर छिपा परमात्मा पर दिखाई पड़ता जिससे तुम्हारा प्रेम है उसमें तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है प्रेमी पागल नहीं है प्रेमी के पास नई तरह की आंख है जो गहरे में देख पाती भक्त ऐसा प्रेमी है जो एक के प्रेम में नहीं सबके प्रेम में पड़ गया जो समग्र के प्रेम में पड़ गया है इसलिए वृक्षों में भी उसे वही दिखाई पड़ता पत्थरों में उसे वही दिखाई पड़ता लोगों में भी वही दिखाई पड़ता है उसके अतिरिक्त और कोई दिखाई ही नहीं पड़ता अपने भीतर भी वही अपने बाहर भी वही नहीं तुमने प्रेम किया ही नहीं होगा तुमने कुछ और किया तुम उसे प्रेम समझ बैठे तुमने अपने अहंकार को सजाया होगा अहंकार को गवाया ना होगा अगर तुमने प्रेम से अहंकार को सजाया तो चूक जाओगे अगर प्रेम में अहंकार को गमाया, तो तुम्हें ध्यान की पहली झलक मिलेगी तुम पर निर्भर है सब तुम जानते ही नहीं कि प्रेम का अर्थ होता है अपने को गंवाना और जहां अपने को गमाया, वहीं से तो प्रार्थना की शुरुआत है इस दूसरे गीत को सुनो फिर तुम्हें लिख दू धरा के भाल पर फिर तुम्हें रच दू गगन के गाल पर, हो गए मुझको बहुत से दिन तुम्हारी छवि संवारे झर गए कितने धरा के फूल नभ के नील तारे भूल बैठे रात दिन आलोक की पगडंडियों को भूल बैठी है न, नदी सौंदर्य से झगड़े किनारे फिर तरंगों को तुम्हारी बाह दू फिर कमल वन को तुम्हारी छाह दूं है समय छिछला बहुत ओछा नशे के ज्वार जैसा स्वप्न मेरा गुरु गहन है जागरण के सार जैसा मुक्त चिर निर्बंध में मेरे उदय की भव्यता हो इन घृणा के कंटकों में तुम दया की दिव्यता हो राग बंधों का तुम्हें सत्कार दूं पूर्ण अर्पण का आकंपित प्यार दूं शुक्ल वर्णी ऋतु तुम्हें मैं आंक छोर सुषमा के तुम ही मैं टांग दूं, मैं तुम्हें बांधूं गिरा के प्राण से रूप श्री लालित्य के दिनमान से फिर तुम्हें लिख दूं धरा के भाल पर फिर तुम्हें रच दूं कगन के गाल पर जब तुम किसी के प्रेम में पड़ोगे, तो वहां से तुम्हें पहली भनक मिलेगी, अस्तित्व के रहस्य की वहां से तुम्हें पहली खबर में कि जीवन ऊपर ऊपर नहीं जो ऊपर से दिखाई देता है उस पर समाप्त नहीं जीवन की और और गहराइयां है जीवन के और, और तल है दृश्य पर समाप्त नहीं है जीवन अदृश्य है प्रेमी को अदृश्य की भनक पड़नी शुरू होती उसे शून्य के स्वर सुनाई पड़ने लगते उसे दूसरे के हृदय की उष्मा अनुभव होने लगती दो प्रेमी दो देहों का मिलन नहीं जहां दो देहें ही मिलती हैं वहां तो केवल काम है प्रेम नहीं जहां दो मन मिलते हैं वहां प्रेम की शुरुआत है और जहां दो आत्माएं मिल जाती हैं वहां प्रेम की पूर्णता है वहां भक्ति है तुम पूछते आपने कहा अपने प्रेमी अपनी प्रेसी में भी परमात्मा ही देखो अगर प्रेमी और प्रेसी में न देख सकोगे तो फिर कहां देखोगे फिर तो जगत खाली फिर तो जगत कोरा है वहीं खोजो वहीं मंदिर है उन्हीं सीढ़ियों पर सिर झुकाओ प्रेम में डूबो वहीं से कुरान की आयतें उठेंगी और वेद के स्वर वहीं मीरा जगेगी वहीं सांडिल्य के सूत्र सत्य होंगे तुम कहते ये मेरी समझ में नहीं आया प्रेम मैंने भी किया है लेकिन अपनी प्रेसी में परमात्मा देखना असंभव मालूम होता है फिर कहां संभव होगा फिर कैसे संभव होगा फिर तुम्हारे लिए नास्तिक होने का अतिरिक्त तो और कोई उपाय न रह जाएगा जो प्रेम में हार गया वही नास्तिक जो प्रेम में पराजित हुआ वही नास्तिक है जब प्रेम में भी नहीं मिला तो स्वभावतः तुम कहोगे कि है ही नहीं प्रेम सबसे ऊंची उड़ान है उतनी ऊंची उड़ान की ओर फिर भी उसकी कोई झलक ना मिली तो फिर कहां मिलेगा शरीर के नाते रिश्ते में कहां परमात्मा परमात्मा शरीर में बसा है नहीं तो शरीर ही नहीं होगा नहीं तो लाश में और जीवित आदमी में फर्क क्या है यही फर्क है कि एक में अभी परमात्मा चलता बोलता उठता सोचता एक में परमात्मा विदा हो गया एक में घर खाली एक में घर मालिक से भरा है एक दिया जलता है रोशनी और एक दिया बुझा है जहां तक दियों का संबंध दोनों एक जैसे लेकिन रोशनी के संबंध में भेद पड़ गया हर जीवित व्यक्ति में जीवन जीवन यानी परमात्मा जीवन यानी ज्योति जहां वृक्ष रहा है वहां परमात्मा है जहां गति है वहां परमात्मा है तुम कहते शरीर के नाते रिश्ते में कहां परमात्मा परमात्मा का ही नाता रिश्ता है सबसे छोटा है पहली सीढ़ी है उस बड़े यात्रा की लेकिन है तो उसी बड़ी यात्रा की पहली सीढ़ी पहला सोपान भी है तो सोपान ही उस पर रुक मत जाना मगर उसकी निंदा भी मत करना उस पर चढ़ना और पार जाना वासना के संबंधों में कहा परमात्मा वासना कीचड़ भरी है सच मगर कीचड़ से कमल पैदा होते और वासना से ही प्रार्थना के फूल खिलते आज इतना